हंसस्ते पाद वक्ति सह सोभू गा अभि प्रस्थाया चकार ताबूत्र अग्नि उपसुदेधमाय पश्चाद्नेपोपीवे तम हंस उपनिपत्य इति इति भगव इती हाँ हंस तुम्हें तीसरा कहेगा ऐसा कहकर अग्नि चुप हो गया दूसरे दिन वह गायों को आगे आचार्य कुर् ओर ले गया जहां रात हुई वहा गायों को रोककर अग्नि प्रज्वलित कर अग्नि में संविधा रखकर अग्नि के पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठा हंस ने उसके समीप आकर कहा हे सत्यकाम, हे भगवन ऐसा उसने प्रति साथ दिया ब्रह्मण सौम्य पाद ब्रवाड़ी ते ब्रवी तुमे भगवाड़ी ती तस्म अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कला ये सबई सौम्य चतुष्क पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्म हे सौम्य मैं तुम्हें ब्रह्म का पाद कहता हूँ भगवान मुझे कहे उसे हंस ने कहा अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कला है हे सौम्य ये चार कलाएँ मिलकर ब्रह्म का ज्योतिष्मान नाम का पाद होता है या एक विद्वां चतुष्क पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्माुपास्ते ज्योतिष्मा अस्ल लोके ज्योतिषम लोकांज या एक विद्वां चतुष्क पाद ब्रह्मणो वह जो ऐसा जानने वाला चार कला से युक्त ब्रह्म के ज्योतिषमान पाद के रूप में उपासना करता है वह इस श्लोक में ज्योतिषमान होता है ज्योतिष्मान लोकों को जीतता है वह जो ऐसा जानने वाला इस प्रकार चार कला से युक्त ब्रह्म के ज्योतिषमान पाद के रूप में उपासना करता है मद्गुष्टे पादम वक्ती साहसो भूतेगा अभि प्रस्थायांकार बभूवु तत्र अग्नि उपस गा उपरु्य सच्चाग्नी प्रांगपोपिवीश तं मदुरी उप निपत्य अभ्युवाद सत्यम भगवती प्रत सुव मृदगु पक्षी विशेष तो मैं चौथा पात कहेगा ऐसा कहकर हंस चुप हो गया दूसरे दिन वह गायों को आगे आचार्य कुल की कुल की ओर ले गया जहां रात हुई वहां गायों को रोककर अग्नि प्रज्वलित कर अग्नि में संविधा रख कर अग्नि के पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठा मृदगु ने उसके समीप आकर कहा हे सत्यकाम हे भगवन ऐसा सत्यकाम काम ने प्रतिदिया ब्रह्मण सौम्य पाद ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवादीति तस्म होवाच प्राण कला चक्षु कला श्रोत्र कला मन कला एस सौम्य चतुष्क पादो ब्रह्मण आयतनवान नाभ हे सोम मैं तुम्हें ब्रह्म का पाद कहता हूँ भगवान मुझे कहे उसे मृदगु ने कहा प्राण कला चक्षु कला स्रोत्र कला मन कला है हे सोम ये चार कलाएँ मिलकर ब्रह्म का आयतनवान नाम का पाद होता है स यतमेम विद्वान् चतुष्कल पाद ब्रह्मण भवति आयतन, आयतन अस्मल्लोकती आयतल लोकाजयती यतमेव विद्वां चतुष्कल पाद ब्रह्मण आयतनवान्नुपास्ते वह जो ऐसा जानने वाला चार कला से युक्त ब्रह्म को आयतनवान पाद के रूप में उपासना करता है वह श्लोक में आयतनवान होता है आयतनवान लोगों को जीतता है वह जो ऐसा जानने वाला इस प्रकार चार कलाओं से युक्त ब्रह्म की आयतनवान पाद के रूप में उपासना करता है आचार्य कुलम तम आचार्योभ्युवाद सत्य काम ब्रह्म हृतिशुश्राव ब्रदीव भौम्य भाषी कौनुआसा वह सत्यकाम, सत्यकाम आचार्य कुल में पहुँच गया आचार्य उससे बोले हे सत्यकाम हे भगवन ऐसा उसने प्रतिसाद दिया आचार्य उसे बोले हे सौम्य तुम ब्रह्मवेत्ता जैसे भाषित हो रहे हो तुम्हें किसने उपदेश दिया इति अन्े मनुष्येभ्य प्रति भगवान्त पे भगवद्दी से आचार्य दैव विद्यादिता सारधिष्ठतीम एक उवाच। अत्रहनं किंचन वि आएती आती ने ऐसा उसने प्रत्युत्तर दिया हे भगवन मेरी इच्छा है कि आप ही मुझे उपदेश दें क्योंकि मैंने आप जैसों से सुना है कि आचार्य से ही प्राप्त विद्या उत्कृष्ट होती है उसे आचार्य ने यही कहा उसमें यानी उस विद्या में जो तुम्हें मिल चुकी है कुछ न्यून नहीं, कुछ न्यून नहीं। कम ब्रह्म कम ब्रह्म उपकोशलोह वै कामन सत्यमें दवाले ब्रह्मचर्य उवास तस्ह द्वाद वर्षाणी सहस्मा परिचार सहस्म अनियावासीन सवर्तयम स्म सवर्तय उपकोशल कामलायन सत्यकाम जावाल के गुरुकुल में ब्रह्मचर्य से रहा उसने 12 वर्ष तक उसके गुरु की अग्नि की सेवा की उसने आचार्य ने अन्य सब शिष्यों का समावर्तन किया किंतु उसका उपकौशल का समावर्तन नहीं किया तम जाया उच अब तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्नि न परिचचारी माता अग्न परिप्रवोचन प्रब्रोहि अस्मा तस्म अप्रवोच्य चक्रे उसको आचार्य को पत्नी ने कहा इस ब्रह्मचारी ने खूब तप किया है अग्नि की खूब अच्छी सेवा की है अग्नि आपकी निंदा न करे इसको आप उपदेश दीजिए किंतु उसे उपदेश दिए बिना ही आचार प्रवास के लिए निकल गए सह व्याधि अनुशु तुम दध्रे तम आचार्य जाया उवाच ब्रह्मचारीण आसान किम नू नसीच बह अस्मिन पुरुषे कामा काम प्रतिपूर्ण नाशिष्यामित मानसिक दुख के कारण उसने उपकौशल ने न खाने का तय किया न खाने का तय किया उसे आचार्य पत्नी ने कहा हे ब्रह्मचारीण भोजन करो तुम क्यों भला भोजन नहीं करते उसने कहा मनुष्य में अनेक कामनाएं रहती है उस कारण अनेक बाधाएं आती है मैं व्याधियों से भरा हुआ हूं, मैं खाऊंगा नहीं अथहा अच्छा अग्न समुद्रे तप तो ब्रह्मचारी कुशलम् न परचारित अंत अस्मयी प्रभ्रवा बेती तस्मय हच हो प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म कम ब्रम्भेती उसके बाद अग्नियों ने आपस में चर्चा की खूब तप किए हुए इस ब्रह्मचारी ने हमारी बहुत अच्छी सेवा की है तो अब हम उसे उपदेश दें फिर वे उसे बोले प्राण ब्रह्म है क आनंद ब्रह्म है ख आकाश ब्रह्म है सह उवाच विजान्याम्य हम यद प्राणो ब्रह्म कम चूख नीजाबी तेह उचुह कम तम यद तदेव देवखं उसने कहा प्राण ब्रह्म है यह मैं समझा किंतु क ब्रह्म और ख ब्रह्म है मैं नहीं समझा उन्होंने अग्नियों ने कहा जो क कह है वही ख है और जो ख है वही क है तेह उचह उपकोशल सौम्य ते अस्मद्विद्या आत्मविद्या आचर्यस्तु ती गति व्यक्ते उन्होंने कहा हे उपकोशल हे सौम्य यह हमारी विद्या अग्नि विद्या और आत्म विद्या है आचार्य तुम्हें मार्ग बताएंगे आजगा अस् आचार्य तम आचार्यो आचार्यभ्युवाद उपकोशल इति भगवईति प्रतिशुस्रव ब्रह्म बुद इव सौम्य ते मुखम भाति को नु अशाशेति को नुमा अशिष्या निहुनते इूनमशाइ अग्नि अभ्यूदे कि नु सौम्य किल ते अवोचन उसके आचार्य आए आचार्य उसे बोले हे उपकोशल भगवन ऐसा उसने प्रतिसाद किया हे सौम्य तुम्हारा चेहरा ब्रह्म तेज ब्रह्मवीरता के चेहरे के समान चमक रहा है तुम्हें किसने उपदेश दिया अजी, मुझे कौन उपदेश देगा ऐसा कहकर मानव वह छिपाने लगा ये अभी ऐसे दिखते हैं किंतु पहले कुछ अलग ही दिखते थे ऐसा कहकर अग्नि का नाम बताया आचार्य पूछा हे सौम्य उन्होंने तुम्हें क्या बताया इदम इतिहा प्रतिजग्ञे लोकान् वकील सौम्य ते अवोचन अहम तो ते तदक्षावी यहा पुष्कर एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यत द्रवि तुम्हें भगवान तस्म हो यह कहा ऐसा उसने उत्तर दिया आचार्य ने कहा हे सौम्य उन्होंने तुम्हें सिर्फ लोक ही कहे अर्थात ऐसे ज्ञान दिया मैं तुम्हें वह ब्रह्म कहूँगा जिस प्रकार कमल पत्र पर पानी नहीं चिपकता उसी प्रकार यह ब्रह्म जानने वाले को पाप कर्म नहीं चिपकता हे भगवन् मुझे वह बताइए उपकोशल ने कहा उसको आचार्य ने कहा या यहणी पुरुषो दृश्य से स आत्मेति होवाच एक अमृतम अभय ब्रह्मेति तद्यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकती वरतमी एक गे नेत्रों में यह जो पुरुष दिखता है यही आत्मा है ऐसा उसने आचार्य ने कहा यह अमृत है यह अभय है यह ब्रह्म है अगर इस आंख में घी या पानी छिड़का जाए तो वह पलकों पर ही जाता है यानी आँखों को चिपकता नहीं एतम सयद वाद वाम इति आचक्षते एक भी सर्वाणी वामी अभिषय्यंती सर्वाणी एनम वाणी अभिषयंती या एवं वेद इसको सयद वाम ऐसा कहते हैं क्योंकि इसके पास सारी सुंदर अथवा इच्छा करने योग्य वस्तुएं इकट्ठी होती है जो यह जा जानता है उसके पास सब सुंदर चीजें इकट्ठी हो जाती है ऐसु एव वामि ए सही सर्वाली वामी नयति सर्वाली वामी नयती यम वेद ए सऊ एव भामिनि ए सही सर्वे सुलोके सुति सर्वे सुोके सुति यम वेद यही वामि है क्योंकि सब सुंदर चीज़ें वह है जो ऐसा जानता है वह सब सुंदर चीज़ों को लाता है यही भामनी है यही सब लोगों में चमकता है जो इस प्रकार जानता है वह सब लोगों में चमकता है